Oh सह वीर कर्वा व तेजस्वीनावती तमस्तु म वित्षा वै ओ शांति शांति शांति कंदोक उपनिषद की चौदहवीं कक्षा प्रपाठक हम देख रहे हैं इसमें पीछे हमने देखा था कि धर्म के तीन स्कंध बताए गए तीन आश्रमों को और चौथा जो ब्रह्म में स्थित होता है वो तो अमृत अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है पुण्य लोगों को प्राप्त नहीं करता जन्म मरण के द्वारा जो श्रेष्ठ स्थितियां शरीर प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त नहीं करता और फिर बताया था कि प्रजापति ने तीनों लोगों को तपाया तो उससे तीन वेद सार रूप में जान निकले उसको भी तपाया तो भूर्भुआ स्व और उसको भी तपाया तो ओम इन सब के पीछे ओम छिपा हुआ है तो तीनों लोगों के पीछे ज्ञान छुपा हुआ है ज्ञान के पीछे सार रूप में भू भुआ स्व है और उसके भी पीछे सार रूप में ओम है वो परमात्मा ही भू भुआ स्व है और फिर तीन प्रकार के ब्रह्मचारी वसु रुद्र और आदित्य 24 36 48 या 24 चौवालीस 48 इतने वर्ष तक और ये विभिन्न लोगों को प्राप्त करते हैं ऊंची ऊंची स्थितियों को प्राप्त करते हैं तो जो यजमान होते हैं विभिन्न श्रम अधिकारियों को करते हैं क्या वो भी उन लोगों को प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में प्रातः सवन और उसकी प्राप्ति के बारे में कुछ वर्णन पीछे हमने देखा था पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। द्वितीय प्रपाठक का, तो का चौबीसवा खंड प्रवाक तो दो ठीक है इसमें अलग अलग दृष्टि हो सकती है सूर्य और आदित्य तो एक ही बात है तो शब्दता केवल भेद है ठीक है जो मैंने आपको गिनाए थे वो मैसे दयानंद ने ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में जो लिखे हैं वो वाले गिनाए थे हाँ। हाँ। सर्वेश्वरा जो स्तर का जो बात है उसमें को इसका कोई उत्तर नहीं है कोई टीकाकार इस बात को बोलता नहीं है मेरे पास भी इसका कोई उत्तर नहीं और एक दृष्टि से आप कह सकते हैं तो कुछ उत्तर देता हूं लेकिन अगला प्रश्न भी आप कर सकते हो वो ईशत स्पृष्ट है उनको स्पृष्ट मान करके उसमें अंतर्भावित कर दिया होगा उन्होंने तो ये तो मैंने कहा कि अगला प्रश्न आप करोगे वो अगला प्रश्न फिर आएगा कि भाई वो विवृत है तो ये ईशद विवृत है इनको अलग क्यों पढ़ाए तो इनको तीन तो लेने थे ना तो इसमें वर्णमाला में भी थोड़ा थोड़ा उच्चारण में भेद और स्थान का और ये थोड़ा थोड़ा सा रहता है ना अब उस समय के हिसाब से अब जो भी लिखा है अब इसमें क्या बता सकते हैं कोई इस, इस तरह के प्रश्नों को कोई खोलता ही नहीं है किन्हीं के भी भाष्य देख लीजिए आप शंकराचार्य जी का देख लीजिये आर्यमुनि जी का देख लीजिए और पंडित शिवकर शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है व्याख्या इस तरह के प्रश्न उठा करके चर्चा ही नहीं करते और अभी इसको इस तरह से लीजिए कि हम एक इसका प्राथमिक अध्ययन कर रहे है प्राथमिक अध्ययन कर रहे है और बहुत सारी चीजें है जो जिनका उत्तर हमें आज प्राप्त नहीं है जो परंपरा है बहुत लंबी परंपरा रही वो परंपरा श्रृंखला चल नहीं रही है वो टूट जाती है बीच बीच में खंडित होती रही है उसका जो स्वरूप हमारे पास मिल रहा है या थोड़ी हम वहा कर पाते हैं उतना है ये सारा का सारा नहीं स्पष्ट होता है यही बात ब्राह्मण ग्रंथों में भी लगेगी सैकड़ों हजारों प्रश्न उठ सकते हैं इसी तरह के तो वो नहीं इसको सार के रूप में एक भाव अपने को ले लेना चाहिए कि भाई ये इस प्रकार से उपासना करते हैं इन स्वरों पर हमें ध्यान देना है इन उष्मों पर इन वर्णों पे हमें ध्यान देना है इनका उच्चारण ठीक करना है ये भी एक प्रकार की साधना है अब इनको तीन को ले लिया तो ठीक है आप अंतस्तों को भी ले लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है कहीं अंतर्भावित कर लीजिए या नहीं भी लिया तो प्रतीक के रूप में तीन को ले लिया ठीक है जो बात इनके लिए कही गई है वो अंतस्तों के लिए भी लागू हो जाएगी ठीक और तो तो तो तो तो तो उसमें हाँ जो और के के किया लिए ये वास्तव में ऋषि हुए ना इन्होंने महर्षि लिखा है इनको आविष्कार की दृष्टि से तो हम उस रूप में स्वीकार कर नहीं करते क्योंकि तो ये जो वर्ण हैं, ये तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं, अनादि काल से हैं और वेद पहले से हैं वैसे ही चले आ रहे हैं इनका आविष्कार मतलब कोई उत्पत्ति नया खोज इस तरह का तो पूरी परंपरा में हम लोग तो इस तरह से स्वीकार नहीं करते तो ये तो इनका इन्होंने इन नामों से महर्षि का ग्रहण किया ठीक है नहीं उसमें नहीं ये देवता के रूप में है देवता हैं जो बहुत ऊंची कोटि के हैं जो जिन्होंने गुणों का उत्कर्ष किया है वो देव हैं इनको बोलते हुए उनको बल देते हैं इंद्र प्रजापति और यम इनकी हम आराधना करते हैं इनको हम बड़ा मानते हैं तो इन वर्णों की आराधना करते हुए एक तरह से हम इनकी आराधना कर रहे हैं इसको दूसरे ढंग से हम यू कह सकते हैं कि इन देवताओं की आराधना एक बात है इन वर्णों की आराधना भी ऐसी है जैसे कि हम इन देवताओं की आराधना कर रहे हैं हम इन देवताओं को बल दे रहे हैं ये इन वर्णों की साधना को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा कथन है इंद्र की इंद्र की पुष्टि कर रहे हैं, इंद्र की आज्ञाओं का पालन कर रहे इंद्र के लिए हवी दे रहे हैं वो सब एक अपनी जगह हो गया बोले आप अगर इस स्वरों के बारे में ध्यान देंगे उनकी उपासना करेंगे तो ये भी एक तरह से इंद्र को ही बल देना है तो स्वरों की उपासना इंद्र को बल देने की तरह से श्रेष्ठ कार्य है इतने अर्थ में इसको ले लिया आपने ठीक है थीके? अब इससे इंद्र को बल मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग बात है या अर्थवाद के रूप में एक प्रशंसा कथन है अब लोग के अंदर बोल देते हैं को बहुत सारी चीजों के लिए बच्चों को बोल देते हैं कि भाई आप दूध पियोगे तो आपकी शिखा चोटी बढ़ेगी छोटे बच्चों को मान लो बोल दिया ठीक है अब ये सामान्य रूप से है कि भाई दूध पिएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बाल भी अच्छे रहेंगे तो आपकी चोटी बढ़ेगी अब चोटी का बढ़ना उस समय अच्छा माना जाता है बच्चा भी अच्छा समझता है कि भाई मेरी चोटी बड़ी से बड़ी हो जैसे महिलाएं आज चोटी को शिखा को के मेरी बड़ी से बड़ी हो अच्छी हो ये भाव रहता है ऐसे पुरुषों में भी रह सकता है शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई किसकी छोटी बड़ी है किसकी मोटी है अच्छी है इस प्रकार से होता है बच्चों के अंदर तो दूध पीने का उसको लाभ कुछ बताना है और तो प्रश्न चाहिए दूध पीना चाहिए उसका पूरा भाव ये है अब वहां आप तर्क वितर्क करने लगो कि दूध से कैसे शिखा बढ़ती है कैसे कैसे होता है क्या क्या ठीक है वो भी थोड़ा बहुत जुड़ सकता है लेकिन मूल तात्पर्य क्या है ये अच्छा है इसको करना चाहिए ये हितकर है तो वर्णों की साधना वर्णों पे ध्यान देना उसकी आराधना करना ये कर्तव्य है हमारा हमें करना चाहिए ये हमारे लिए हितकर है ये भाव गया और इसको उसकी जैसे इंद्र को बल दे रहे हैं इस तरह से जैसे ये बहुत श्रेष्ठ है उसकी श्रेष्ठता बताई गई गई निप्रतीकात् रूप में इतना अर्थ ले, ले लेंगे बस यही तात्पर्य इतने तक ही ले लेंगे इसको तीन सौ सतू चौबीस चौबीस वसुना आठ लिए रुद्र ब्यार और आदित्य बारह उनमें फिर वसु को तीन से पुरा करके चौबीस और इन दोनों को ग्यारह से करके चार से चौवालीस से। चौवालीस हाँ तो इस गुणा से गुणा गुणा से। आप उसके अलावा और कितने से गुणा कर सकते हो <laughs> वही आठ को आप दो से दो, <laughs> दो से गुणा कर सकते हो तो तो सोलह ही साल होगी आठ दो नहीं सोलह चौबीस तीन में कर दोगे तो ए, चार में कर दोगे तो बत्तीस चला जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये तीन उपयुक्त है चौबीस साल में पुरुषों के लिए भी चौबीस साल की आयु विवाह के लिए कि चौबीस साल तक तो अध्ययन करना ही चाहिए पुरुषों के लिए विधान है महिलाओं के लिए सोलह सत्रह अट्ठारह वर्ष है वो उनके शरीर की रचना प्रजनन क्षमता आयु उसकी दृष्टि से ठीक है उनकी परिपक्वता संतानोत्पत्ति के लिए उस समय हो जाती है तो उनके लिए 16 17 18 साल है पुरुषों के लिए वो 24 साल है ठीक है तो एक ये हुआ अब दूसरा और तीसरा तीसरा भी आप 12 को अगर और ज्यादा कर दो अड़तालीस ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके आगे चले जाओगे तो क्या होगा साठ साल हो जाएगा तो ये तो वो गणना लिखी हुई मिलती है कि भाई 24, 36, 48 ये हमें लिखा हुआ मिलता है और इधर 11, 8, 11 और 12 मिल रहा है तो उससे उसमें उसमें भाग दे देते हैं तो तीन चार और ये आ जाता है वो क्यों है ये तो नहीं लेकिन उससे तालमेल बन रहा है एक गणना में एक संख्या हमारे को दिखाई दे रही है बस केवल उसकी ऊहा है ये ठीक है उपनिषद ये प्रतीकात्मक रूप में बहुत कुछ कहते हैं ये उस तरह के नहीं है कि सीधे सीधे जैसे गणित के सूत्र होते हैं ऐसा नहीं गणित के सूत्र अष्टाधी के सूत्र दर्शनों के सूत्र सीधे सीधे बात को कहते हैं एक तो वो भाषा होती है एक कविता होती है कविता सीधे सीधे बोलती है क्या कविता बहुत सारी बातें हैं अलग अलग ढंग से बोलती है कहीं उपमाएं देती है कहीं अतिशयोक्ति करती है कहीं हीनोक्ति करती है कहीं परोक्ष रूप से कथन करती है वो भाषा में कवियों में कविताओं में हम सब ऐसे ही अर्थ तात्पर्य हम वहां पर ले लेते हैं तो ऐसे ही यहां भी बहुत सारी चीजों को हम अर्थवाद के रूप में फलश्रुति केवल उसकी प्रशंसा के लिए बहुत सारी चीजें कही जाती है उस रूप में हम लेंगे तो पीछे जो तीन ब्रह्मचारी बताए गए थे और फिर यजमान की बात आई थी कि यजमान जब यज्ञ करता है तो सोमयाग करता है उसमें प्रातः समन माध्यम दिन समन और तृतीय समन ये तीनों को करता है तो परिपूर्णता होती है उसकी श्रेष्ठता होती है तीनों अनिवार्य होते हैं उसमें लेकिन कोई मान लो एक ही करता है तो तीन तरह के ब्रह्मचारी बताए रुद्र वसु रुद्र और आदित्य ये तीन बताए और इन तीनों को तीन सवनों की तरह से कर लिया प्रातः सवन का था वसु देवता हो गए वो ब्रह्मचारी भी वसु हो गया उसको प्रातः सवन का जो लाभ मिलता है जो वो इसको भी मिलता है यजमान को मिलता है वसु ब्रह्मचारी होता है उसको भी तो लाभ मिलता है इतना पढ़ा लिखा चौबीस सौ वर्ष तक उसने अध्ययन किया है और जो तो मध्याह्न दिन समन भी करता है उसके लिए अब आगे बताएगा वो रुद्र ब्रह्मचारी के जैसा हो गया और तृतीय समन जो करता है वो ऐसे जैसे आदित्य ब्रह्मचारी है उस तरह से उसने और ज्यादा किया है उसको और लोगों की प्राप्ति होती है और गुणों की प्राप्ति होती है इस रूप में ये कथन मानने हैं। तो छंदोगे उपनिषद के द्वितीय प्रपाठक का हम देख रहे थे चौबीसवां खंड और छह तक हमने कर लिया था सातवां देखिए ये माध्यम दिन को और रुद्र ब्रह्मचारी को समझाते हुए ये कथन यहां पर किया गया यजमान के लिए माध्यम दिन सवन का तो पूरा माध्यम दिन से सवन से उपा तो माध्यम दिन सवन को करने से पहले यजमान क्या करेगा जगनेना आग्निध्रीय से उदंगमुख उपविश्य सरौद्रम साम अभिकाय थी ये आग्निध्रीय एक अग्नि होती है पीछे जो बताया था उन्होंने वो गारहपत्य अग्नि का बताया था गार्हपत्य अग्नि सोमयाग में जो पश्चिम दिशा की तरफ रहती है अब ये एक आग्निध्रीय अग्नि है जिसका कि यहाँ अर्थ दक्षिणाग्नि किया है शंकराचार्य जी ने भी दक्षिणाग्नि अर्थ किया है तो जो गार्हपत्य अग्नि होती है उसके दक्षिण दिशा में एक और अग्नि होती है अर्धचंद्राकार की तरह से गोलाकार होता है उसका आधा चंद्रमा हो इस तरह से एक बना हुआ होता है उसमें भी अग्नि होती है तो ये दक्षिणाग्नि इन्होंने भी और सब भाष्यकारों ने दक्षिणाग्नि ही अर्थ लिया है अग्निध्रीय का लेकिन सोमयाग में एक उत्तर की तरफ बीच में शाला और उसके वहां पास में एक आग्निधीय शाला अलग होती है अग्नित नाम का एक ऋत्विक होता है ब्रह्म वर्ग में ब्रह्मा वाले वर्ग में अग्नि होता है और उसकी एक शाला होती है और उसमें एक अग्नि जलती है उसको आग्निधीय अग्नि कहते हैं वो अलग जगह पे होती है दक्षिणाग्नि अलग चीज है वहां सोमयाग के अंदर तो लेकिन इन सब ने अग्निधीय का मतलब दक्षिण दक्षिणाग्नि हो सकता है इस नाम से बोला जाता हो इस सब बड़े बड़े इसको दक्षिण दक्षिणाग्नि ही करते हैं लेकिन जो आजकल प्रचलित है वो आग्निधीय अग्नि अलग चीज है दक्षिण दक्षिणाग्नि से अलग है जो भी है कोई एक अग्नि है इतना आप मान करके चलिए तो उसके नीचे जघने ना उसके नीचे की तरफ और वो उदंगमुख उप विषय उत्तर की तरफ मुख करके सर रौद्रम शाम अभि रौद्र शाम का गान करता है उसकी स्तुति करता है क्या होता है वो गान क्या करता है वो अगले अनुवाक में अप्रवाक में बताया लोक द्वार अपावृणु पश्चिम वैराज्याय बाकी तो ये गान के लिए बता रखा है यहां पर तो यजमान के लिए कौन सा लोक होगा ये प्रश्न उठाया गया था और ये भी यही कह रहा है कि लोकद्वार अपावृणु इस लोक के द्वार को खोल दो मेरे लिए मैं इस लोक में प्रवेश करना चाहता हूं नए लोक में प्रवेश करना चाहता हूं पश्चिमत्वावयम हम तुझको देख सकें किस लिए वही राज्य आय राज्य आय वही राज्य आय और आगे भी आएगा तो बहुत प्रकाशित होने के लिए बहुत श्रेष्ठता के लिए हम इसको चाहते हैं गुणों के उत्कर्ष के लिए हम इन श्रेष्ठ कार्यो को कर रहे हैं और ऐसा करके अब वो खुब करता है आहूति देता है अथ जुहोती और उसमें किन के लिए देता है तो नमो वायवे अंतरिक्ष क्षिते लोकक्षित वायु के लिए नमन है कौन सा जो अंतरिक्ष में रहता है अंतरिक्ष में निवास करता है लोकक्षित जो किसी एक लोक में रहता है पीछे वाला जो था पांचवी में वो अग्नय था पृथ्वी क्षिते लोकक्षित तो पृथ्वी का देवता अग्नि माना गया और अंतरिक्ष का देवता वायु को माना गया है वो ही संबंध यहां पर जुड़ रहा है और वसुओं की दृष्टि से भी हम इसको जोड़ सकते हैं जो हम देख रहे थे उस दृष्टि से तो यहां पर देखिये अग्नि और पृथ्वी है यहां पर वायु और अंतरिक्ष लोकम में यजमान यद में मुझ यजमान के लिए लोक को प्राप्त कराओ जैसे आप इस लोक को प्राप्त है वायु आप अंतरिक्ष में ठहरे हुए मेरे को भी कोई लोक मिले मेरे को भी कोई स्थान मिले ऐसा यजमान से लोक मैं इस, इस प्रकार से ये मैं यजमान के लोक को प्राप्त कर लूंगा मैं भी प्राप्त कर लूंगा मैं भी इस, इस स्थिति को प्राप्त कर लूंगा ये इसको विश्वास है कि भविष्य में मैं प्राप्त कर लूंगा और ये मान करके वो कर्म कर रहे है अत्र यजमान है परस्ताद स्वाहा और इस जगह पे इस लोक में ये यजमान प्रस्ताद आयुष है आयु के पश्चात मृत्यु के बाद में उसको प्राप्त करता है और स्वाहा ये ठीक ठीक कथन है स्वर्ग का कामो ये जेता इत्यादि जो वचन मिलते हैं उसमें ये स्वीकार करते हैं कि ये जो फल है वो यहां नहीं दिखाई देते हमारे को ये आगे अगले लोकों में दिखाई देते हैं अगले लोकों में प्राप्त होते हैं उसी की तरफ यहां पर संकेत है कि परस्ताद आयुष आयु के पश्चात इस आयु के पश्चात अगले जीवन में तो अपजही परिघम जो बाधा है रुकावट है अब किसी लोक में प्रवेश करना है किसी भवन में प्रवेश करना है तो जो दरवाजा है उस पर कुंडी लगी हुई है तो ये कुंडी है ये परिघ है अरगला है उसको हटा दो अपजही अप परिगम इति उष्टी ऐसा कहकर के वो उठ खड़ा होता है आउती दे देता है प्रार्थना कर लेता है और जब वो खड़ा हो जाता है तो तस्मय रुद्रा माध्यम दिनम समनम संप्रयच्छन तो रुद्र उसको माध्यम दिन शमन का लाभ दे देते हैं उसको उस लोक की प्राप्ति करा देते हैं आगे अब तृतीय सवन के लिए कहते हैं ये आदित्य ब्रह्मचारी के लिए हो गया तो पूरा तृतीय सवन से उपाकरण जघने न आह्वनीय से उदंग मुख उपविश्य आदित्यम सवैश्वेव साम अभिगाती तो तृतीय सवन के करने से पहले ये आह्वनीय अग्नि के नीचे की तरफ थोड़ा नीचे और उत्तर की तरफ मुक्त करके आदित्य को या के लिए साम का दान करता है आदित्य के लिए और वैश्वेव बाकी जो सारे देव हैं उसके लिए क्या गान करता है लोक द्वार ये वैसा क्या वैसा ही है पश्यमत्वावयम, ये भी जो कहीं है स्वराज्याय पहला राज्याय आया था फिर वही राज्य आया था और ये स्वराज्य आया था अपने राज्य के लिए श्रेष्ठ राज्य के लिए इति फिर अगला देखिए तेरवा आदित्यम तो ये आदित्य को पीछे से से जोड़ना चाहिए इति आदित्यम इस प्रकार आदित्य को और अथा वैश्वेवम अवैश्वेव को क्योंकि इस तृतीय के अंदर आदित्य और वैश्वदेव ये दोनों को लिया था ये जो आदित्य ब्रह्मचारी है ये आदित्य को या तो तृतीय सवन के अंदर आदित्य को और आदित्य ही नहीं आदित्य के साथ साथ वैश्वदेव सारे देव आ गए इसमें सब गुणों का वास हो जाएगा सारे देवता जो श्रेष्ठ हैं उन सबको ये संबोधित करने की स्थिति में रहेगा इतनी उसकी योग्यता बन जाती है तो वैश्व देवम यहां से अब वैश्वदेव के लिए आगे कह रहा है लोक द्वारम अपावृणु ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे बारवा था लोक द्वारम अपावृणु बीच का जो भाग है आदित्यम अथ तो आदित्यम को पीछे से जोड़ेंगे और अथवादेव को आगे वाले से जोड़ेंगे दो है इसलिए बाकी पीछे के जो हमने देखे थे वहां पर एक एक ही देवता था अग्नि था और वायु था तो वहां ये कहने की जरूरत ही नहीं थी तो लोक द्वारा अपावृणु पश्चिम साम्राज्य साम्राज्य के लिए स्वराज्य था पीछे आदित्य में ये साम्राज्य है राज्य वैराज्य स्वराज्य और साम्राज्य राज्य तो सब जगह है गुणों का उत्कर्ष तो सब जगह है अर्थात जो होती अब करता है कैसे नमा आदित्ये विश्वभ्य देवेभ्यो दिवीक्षित लोकक्षितो लोकम में यजमाना विन्दता तो आदित्य के लिए नमन है आदित्यों के लिए नमन है और सभी देवताओं के लिए नमन है कौन से जो दिवीक्षित है जो द्व्यूलोक में रहते हैं द्व्यूलोक में निवास करने वाले हैं और द्व्युल में निवास करने वाले हैं इसलिए वो लोक में रहने वाले हैं ये सब किसी न किसी लोक में रह रहे हैं लोकम में यजमान विन्दता मुझ यजमान के लिए भी लोक प्रदान कीजिए आश्रय प्रदान कीजिए एश यजमान लोक यही यजमान का भी लोक होता है एता एतास्मि मैंने मैं उसको प्राप्त कर लूंगा अत्र यजमान है परस्ताद आयुष ये यजमान मृत्यु के बाद में आयु पूरी होने के बाद में इसको प्राप्त करता है अपहत परिघम उक्त उत्तिषती दोषो को अर्गला को हटा दो और मैं उठ रहा हूं जैसे जैसे कि पहले प्रार्थना की और अब मान लीजिए दरवाजा बंद है कुंडी लगी हुई है और वो उठ खड़ा हुआ है कि हटा दो इसको और वो उठ खड़ा हुआ है जैसे उसको अंदर ही जाना है तैयार है और उसको विश्वास है कि मैंने प्रार्थना की है और ये अरगला हट जाएगी बाधा हट जाएगी और मैं अंतर प्रवेश कर जाऊंगा आगे तस्मय आदित्य विश्व देवा तृतीय सवनम संप्रय तो आदित्य और विश्व उसको तृतीय सवन दे देते हैं तृतीय सवन का लाभ उसको प्रदान कर देते हैं ऐसा हवा यज्ञ से मात्र वही यज्ञ की मात्रा को परिमाण को लाभ को जानता है यह एवं वेदा या एवं वेदा जो इस प्रकार से जानता है कि ऐसे ऐसे मुझे करना है ऐसे प्रार्थना करनी है और फिर मैं इस चीज को प्राप्त करूंगा वही यज्ञ की मात्रा को परिमाण को परिणाम को जानता है जान करके सारी चीजें चाक तो ये तीनों सबनों का मिलाकर के इन्होंने वर्णन किया तो हितकारी चीजें हैं हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं और ये हमें करनी चाहिए ये इसकी प्रेरणा होगी ठीक है आगे देखिए अब ये आदित्य ब्रह्मचारी है उस रूप में व्याख्या है परोक्ष रूप से आदित्य ब्रह्मचारी को सिखा रहे हैं धर्म के स्क है वो पुण्यलोक होते हैं श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं और साथ में ये जो आदित्य है सूर्य है इसको भी लिया जा रहा है उसका भी वर्णन कर रहे हैं और वैसे आदित्य का कर रहे हैं तो यहां तक द्वितीय प्रपाठक समाप्त हुआ अब छांदोद्य उपनिषद का तृतीय प्रपाठक उसका पहला खंड आदित्य का प्रसंग पीछे से चल रहा है आदित्य ब्रह्मचारी भी सामने है और आदित्य ये जो सूर्य है ये भी हमारे सामने है अब उसका भी देखिए कैसे कैसे वर्णन करते हैं किस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। प्रस्तुति इस दिखने वाले आदित्य की है लेकिन वास्तव में वो करना चाह रहे हैं उस आदित्य ब्रह्मचारी की जो बचपन से लगातार अड़तालीस वर्ष तक अध्ययन करने में लगा हुआ है लगातार अध्ययन में ही अध्ययन में ही सीखने में समझने में शास्त्रों को वेदों को विद्याओं को सीखने में लगा हुआ है इतना समय लगा रहा है उसकी ये प्रशंसा है तो पहला प्रभाग देखिए ओम असौवा आदित्यो देवमधु ये जो आदित्य है ये देवताओं का मधु है मधु मतलब शहद अच्छा लगता है मीठा होता है पुष्टिकारक होता है स्वास्थ्यवर्धक होता है सार रूप में होता है यदि देवताओं का मधु है देवता जिसको चाहते हैं देवता जिसका सेवन करते हैं ऐसा हो अब इस आदित्य को भी ले सकते हैं जितने भी देव हैं उनका सार के रूप में ये है अलग अलग देव हैं उसका मधु के रूप में है ये सार के रूप में है हमारे लिए और देव विद्वानों को भी बोलते हैं तो देवताओं का मधु क्या है देवता किसको चाहते हैं विद्वान लोग किसको चाहते हैं विद्वान लोग आदित्य ब्रह्मचारी को चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसने वर्षों तक विभिन्न विद्याओं को पढ़ा है सीखा है ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जैसे कि कोई वैज्ञानिक हो संस्थाएं हो वो ऐसे नए नए बच्चों को चाहते हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं योग्य हैं ताकि वो आए और अनुसंधान करें उनको वो प्रिय लगते हैं कि बहुत योग्य व्यक्ति आए ये बहुत काम बढ़े ये अच्छा हो उनको वो मधुर होता है प्रिय लगते हैं तो ये आदित्य देवताओं का मधु है ये आदित्य ब्रह्मचारी देवताओं का मधु है अब एक मधु का छत्ता भी होता है शहद का उसको भी समझाया उसको भी साथ में लेते हुए चल रहे आदित्य को समझा रहे हैं और ये इधर छत्ते को छत्ता चूंकि हमारा परिचित है उसको लेकर के जो शहद है मधु है जो हम खाते हैं उसको उसको भी बताते बताते आदित्य के बारे में बताया जा रहा है और वैसे आदित्य ब्रह्मचारी के बारे में बताया जा रहा है तो कहते हैं तस्य देव रेवत तिरश्चीन वंशो इसका मधु का ये जो देव द्यौ है द्युलोक है ये तिरश्चीन वंश है तिरछा बांस है जो मधुमक्खी का मधु जो लगता है मधुमक्खी का छत्ता वो कहा लग जाता है किसी भी डाली पे कहीं भी तिरछी हो कैसे भी हो कुछ आधार चाहिए ना उसको तो ये जो दुलोक है ये जैसे उस मधु का आधार है तिरछा बांस है बांस के ऊपर जैसे छत्ता लग जाता है मधु का ये वहां लगा हुआ है द्व्यूलोक में लगा हुआ है ये इसका आधार क्या है द्व्यूलोक है जान की उच्च स्थिति है वो इसका आधार है तो तथ्य तिरश्चीन अवंशो अंतरिक्षम अपूपो द्विलोक से नीचे अंतरिक्ष है पृथ्वीलोक और द्व्यलोक के बीच का भाग अंतरिक्ष लोग है तो ये अंतरिक्ष लोग उसका अपूप है मतलब छत्ते के समान है मधु मधु का शहद का जो छत्ता होता है बड़ा गोलाकार अंडाकार वो जैसे कि ये अंतरिक्ष है अंतरिक्ष जैसे कहां लगा हुआ है वो तीर्ष बांस पे टिका हुआ है तो मधु का छत्ता कहां लगा हुआ है जैसे बांस के डंडे के ऊपर लगा हुआ है ऐसे ये अंतरिक्ष जो है पूरा ये जैसे कि द्वलोक में टंगा हुआ है वहां अटका अच्छा हुआ है एक परिकल्पना है और मरीचया है पुत्रा और आदित्य की जो किरणें हैं मरीचिया हैं वो उसके पुत्र हैं मधुमक्खी के पुत्र होते हैं छोटे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे आदित्य से भी बहुत सारी रश्मियां निकलती हैं लगातार निकलती रहती हैं और मधुमक्खी के छत्ते में भी ऐसे जैसे छत्ते मक्खियां भरी पड़ी हैं ऐसे कोई संख्या भी नहीं होती बहुत बहुतायत से होती है ऐसे आदित्य से जो रश्मियां आ रही है वो ऐसे है जैसे इसके पुत्र है मधुमक्खियों के आगे तस्य ये प्रांचो रश्म उस आदित्य की जो पूर्व की दिशा में जाने वाली रश्मियां हैं पूर्व की दिशा में जो रश्मियां निकल रही है आदित्य की रश्मियां उसके सब और निकल रही है पर हम जहां बैठे हैं हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि उसकी रश्मियां जो पूर्व दिशा की तरफ आ रही है ताच्यो मधुनाड्य वो इसकी पूर्व की दिशा में होने वाली मधु की नाड़िया है जिसमें मधु बहता है नाड़िया मतलब नलिया मधु की चर्चा चल रही है मधु नलियों में बहता है और छत्ते में जैसे भी रहता है उसके भी छिद्र होते हैं वो भी नालियों जैसे होते हैं तो जैसे मधु नालियों में बहता हो तो पूर्व की दिशा की जो रश्मियां हैं वो ऐसा है कि ये ही मधु की नाड़ियां हैं जैसे कि नाड़ियों में बहता हुआ मधु हमारे तक पहुंचता है ऐसे ये जो रश्मियां हैं इन्हीं के माध्यम से ऊर्जा और सार देवताओं का वह हमारे तक पहुंच रहा है तो पूर्व दिशा की जो रश्मियां हैं वही उसकी मधुनाटियां है और इस मधु को बनाने वाली कौन है तो कहा रिचा एवं मधुकृता मधु को करने वाले बनाने वाले कौन है रिचाएं हैं। ऋग्वेद के मंत्र हैं जो छंदोबद्ध रचना है अर्थवशात जहां पाद व्यवस्था है वो जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो इस मधु को करने वाले हैं मधु को वैसे कौन बनाता है मधुमक्खी बनाती है तो ये जो मधु है जो देवताओं का मधु है इसको बनाने वाली कौन है रिचाएं अब मधुमक्खियां हो तो मधु कहां से निकालेंगे फूलों से निकालेंगे फूल नहीं होंगे तो कहां से निकलेगा तो बोले ऋग्वेद है वह पुष्पम जो ऋग्वेद है वो पुष्प है ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो जैसे कि पुष्प है और उसकी जो ऋचाएं है वो जैसे मधुमक्खियां हैं अब वो मधु बनाएंगे तो ता अमृता आपह वो जो इसके जल हैं सार हैं वो अमृत है लाभ देने वाले हैं बहुत मृत्यु से परे ले जाने वाले हैं अब ये रस कैसे निकलेगा कैसे क्या होगा मधु कैसे निकलेगा तो ता रिचह एतम ऋग्वेदम अतपन अभ्यतपन तो ये जो ऋचाएं थी ऋचाए कौन थी जो थी जो मधुकृत थी मधुमक्खी की तरह से और एतम ऋग्वेदम अभ्य ऋग्वेद को उन्होंने तपाया ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया जैसे मधुमक्खी पुष्प से सार लेती है रस लेती है मकरंद लेती है तो जैसे कि फूल को तपा रही है और उसमें से निकाल रही है तो इन ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया और तपाया तो तसे अभि तप तिग्वेद जब तप गया जैसे कि पुष्प हो गया तो उससे क्या निकला मधु निकलता है जैसे तो यहां क्या निकला तो तेज इंद्रियम वीरयम अन्नात्यम, रसो अजायत है इस रूप में रस निकला तेज निकला तेजस्विता इंद्रियों की शक्ति उत्साह सामर्थ्य विभिन्न खाद्य पदार्थ उपभोग के पदार्थ ये रस के रूप में उत्पन्न हुए अब ये जो सारी चर्चा चल रही है ये ऋचाए और ऋग्वेद ये इस मधु पे जो हम खाते हैं उस पर तो लगती नहीं है वहां तो मधुमक्खी रहेगी और पुष्प रहेगा और उससे जो सार निकला है वो शहद के रूप में रहेगा और ये बात उस आदित्य में भी सूर्य पे भी नहीं घटती है पूरी पूरी कि वहां कुछ ऋचाएं थी और उन्होंने ऋग्वेद को तपाया और उससे मधु निकला तो आदित्य में से जो मधु निकल रहा है और वो वो चीज है ये वेद का उल्लेख ऋचाओं का उल्लेख किस बात का संकेत कर रहा है ये मनुष्यों की बात है आदित्य ब्रह्मचारी की बात चल रही है तो मधुमक्खी मधु का छत्ता ये सब तो प्रतीक रूप में समझाने के लिए साथ साथ में बता रहे हैं कि देखो तो ऐसे ऐसा जैसे ये ऐसा यहां पर ये है और सूर्य का भी जो वर्णन कर रहे हैं उसकी प्राची का पूर्व की रश्मियां और इससे ये और इससे ये कुछ और भी आगे बताएंगे वो भी एक प्रतीक के रूप में है समझाने के लिए वास्तव में ये आदित्य ब्रह्मचारी को समझाने की चर्चा चल रही है और यदि हम इसको वर्णन को यूं देखेंगे कि आदित्य को देवमधु का है अब यहां ऋचाएं भी आ गई और ऋग्वेद भी आ गया और ये सब चीजें आ गई और उससे ये तेज इंद्रिय वीर्य, अन्न आदि ये रस उत्पन्न होते ये कैसे संगति लगेगी इस आदित्य में कैसे संगति लगेगी तो कभी भी नहीं लगेगी सीधे सीधे यू शब्दों को जोड़ेंगे यहाँ केवल आदित्य ब्रह्मचारी की महत्ता को बताया जा रहा है कैसे उसमें मधु उत्पन्न हो जाता है वो कैसे कैसे तपस्या करता है कैसे सार निकालता है उसकी श्रेष्ठता को उच्चता को बताने के लिए समझाया जा रहा है। आगे देखिए चौथा प्रभाग तदव्यक्षरत ये जो रस निकला था रस कौन सा था तेज इंद्रिय वीर्य, वीर अन्नादि तदव्यक्षरत वो फैल गया बिखर गया इधर उधर फैल गया और फिर फैल के क्या हुआ तद आदित्यम अभी तो आश्रयत उसने आदित्य को चारों ओर से घेर लिया उसका आश्रय कर लिया तो सूर्य के चारों ओर फैल गया रस कौन से निकले थे ये पीछे तेज ऐश्वर्य इत्यादि अन्ना दी और वो सूर्य के चारों ओर फैल गए तो वहां नहीं घटेगा ये बिल्कुल लेकिन बताया वही जा रहा है वो आदित्य के चारों ओर फैल गए और फिर क्या हुआ तदवा एत यद ए से रोहितम रूपम ये जो फैल गए ये क्या है आदित्य का जो रोहित रूप है लाल रूप है ये बस वही है आदित्य जब उगता है या अस्त होता है उस समय लाल लाल रंग का होता है विशेष प्रकार का होता है तो आदित्य का जो ये लाल रूप है ये क्या है ये वही रस है जो ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया और उससे जो सार निकला था वो बिखर गया और वो आदित्य के चारों ओर आ गया और वो ये लाल रंग है अब इसको सीधे सीधे देखेंगे तो कुछ भी नहीं घटेगा ये ब्रह्मचारी पे घटेगा उसने ही जो ज्ञान प्राप्त किया वो उसके फैल गया मतलब उसके चारों ओर हो गया उसका प्रभाव उसके अंदर आ गया और यही उसका उस आदित्य ब्रह्मचारी का रोहित रूप है लाल रूप है आगे अब उसी आदित्य की दूसरी दिशा की रश्मियों को ले रहे हैं अर्थात ये अस्य दक्षिणा रश्मया इस सूर्य की जो दक्षिण दिशा की रश्मिया है दाहिनी तरफ की जो रश्मिया सूर्य प्राची आगे की हो गई दक्षिणा जैसे हम मनसा परिक्रमा में लेते हैं ऐसे दक्षिणा अस्य दक्षिणा मधु वो इसकी दक्षिण दिशा वाली मधु की बहाने वाली नाड़िया हैं बाकी सब कुछ वैसा ही चल रहा है थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा और यहाँ मधुकृत क्या है तो बोले यजुन्शी है वो मधुकृत यजुर्वेद के जो मंत्र हैं जो गद्य भाग है पद्य भाग है वो इसके मधु को बनाने वाली मधुमक्खियों की तरह से वहां ऋचाओं को कहा था यहां पर ही कह दिया और पुष्प क्या है यजुर्वेद है वह पुष्पम यजुर्वेद उसका पुष्प है उस पुष्प से सार को निकालना है ता अमृता आप और ये अविनाशी उसका जल है या उससे होने वाले कर आगे तानी वा एतानी यजुनशी एतम यजुर्वेदम अभ्यतपत इन यजुओं ने उस यजुर्वेद को तपाया वहां ने ऋग्वेद को तपाया था याजुष ने यजुर्वेद को तपाया है जैसे मधुमक्खी पुष्प में से निकालती है तो उसमें अपना कुछ डंक डालती है मुख डालती है फिर उसमें से चूसती है वो ही तपन है उसका एक तरह से तस्य अभी तक तस्य यशस्व तेज इंद्रियं इंद्रियम वीरियम अन्नाध्यम रसोआ जाए ये वो के वही हैं जो रस वहां निकले थे ऋग्वेद में से यानी ऋग्वेद पुष्प में से यही ये यह जुर्वेद के पुष्प में से भी ये भी ये चीजें लाभदायक चीजें हमारे लिए बनी और तदव्यक्षरत यह भी फैल गई फिर सब जगह तद आदित्यम अभित अभितो आश्रयत उन्होंने आदित्य को चारों ओर से उसका आश्रयत उसको ठहर लिया या उसमें वो पहुंच गई तथवा एत यद एत आदित्यस्य शुक्लम रूपम सूर्य का जो शुक्ल सफेद रूप है वो यही है ऋग्वेद से जो सार निकला था उससे लाल रूप हो गया और इससे सफेद रूप हो गया अब दिखा वहां आदित्य में रहे हैं उगते हुए लाल होता है ऊपर आ जाता है तो वो सफेद रंग का हो जाता है वही सूर्य है। और ये आदित्य ब्रह्मचारी के लिए संकेतित कर रहे हैं क्योंकि वेद की बात चल रही है आगे अथा ये प्रत्यंचो प्रत्यन्चो रश्मया और जो इसके पीछे पश्चिम दिशा की ओर की रश्मिया हैं इस आदित्य की ताप प्रतिचो मधुनाट्य वो इसकी प्राची प्रतिचि दिशा की पश्चिम दिशा की मधु को बहने वाली बहाने वाली नाड़िया है सामानी ये व मधुकृत और जो इसमें साम है मंत्र हैं वो इसके मधु को बनाने वाले हैं और, और सामवेद पुष्पम और सामवेद पुष्प हो गया और ता आप ता अमृता आपह और ये इसके अमृत रूप आप तो तीनों वेदों का आ गए हैं यहाँ पर चौथे का आगे बताएंगे और इससे क्या हुआ तानी व ए सामानी एतम साम वेदम इन सामो ने साम मंत्रों ने सामवेद को तपाया और उससे तस्य अभी तक तस् यशस्ज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रसो अजायत है उसी तरह से ये रस उत्पन्न हुआ और वो रस फिर फैल गया वो की वही बात है तद्व्यक्षरत व्यक्षरत तद आदित्यम अभी तो अश्रयत आदित्य के चारों ओर ठहर गया तदवा तदवाद आदित्य से कृष्णम रूपम आदित्य का जो काला वाला भाग है बीच में थोड़ा सा कालापन भी दिखता है ज्यादा देखे तो बीच बीच में काले काले धब्बे भी होते हैं वो ऐसा भी माना जाता है थोड़ा थोड़ा सा वो अधिक प्रकाश या कुछ ऐसी स्थिति कुछ होती है वहां पर बीच बीच में वो धब्बे देखे जाते हैं वैज्ञानिक लोग भी इस बात को बोलते हैं सूर्य में और उसको उससे वो बहुत सारा संकेत भी निकालते हैं सूर्य में ये बढ़ गए हैं धब्बे घट गए हैं सूर्य के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर होता है तो सूर्य का जो ये कृष्ण रूप है बीच बीच में ये वो है आगे अथ ये अस्य उदनचो रश्मया और जो इसकी उत्तर की ओर की रश्मियां हैं, का अस्य अस् उदीचो वो उसकी मधुनाडियां हैं और अथर्वांगी रसा एवं मधुकृत और अथर्वेद के जो मंत्र हैं वो उसके मधुकृत है मधु को बनाने वाले हैं और इतिहास पुराणम पुष्प इतिहास और पुराण उसके पुष्प है अभी तक जो पीछे तीन आए थे और तीनों वेदों के नाम लिए थे यहां पर इन्होंने इतिहास और पुराण शब्द लिया है अथर्ववेद शब्द नहीं लिया है कि अथर्ववेद उसका पुष्प है तो इसके लिए ये स्पष्टीकरण होता है कि इतिहास और पुराण का विषय अथर्ववेद में मिलता है ये इतिहास ऐसा नहीं लौकिक इतिहास और पुराण भी वो नहीं जैसे ये पुराण प्रचलित है आजकल ये उपयुक्त चीजें है जो नित्य इतिहास है और नित्य जो पुरानी बातें हैं सृष्टियों के अंदर जो होती रहती है अभी तक हुई है विज्ञान जो है उसको इतिहास और पुराण शब्द से कहा गया है और वो विषय उसमें रहते हैं तो ये चौथा अथर्वेद के लिए कहा गया है उसको इन्होंने ये इसके पुष्प के समान ता अमृता आपह आगे उसी क्रम में बोल रहे हैं तेवा एते ते अथर्वांगी रस एतत इतिहास पुराणम अभ्यतपन तपन अथर्वांगी रस जो है इन्होंने यानी जो अथर्वेद के मंत्र हैं इन्होंने अथर्वेद को तपा तपाया और उससे जो निकला वो यश तेज इंद्रियम वीरियम अनाद्यम रस हो जाए थे और ये रस फिर फैल गया तत्वरत तद, तद आदित्यम अभी तो अश्रयत और वो भी आदित्य के चारों ओर ठहर गया तद वा एत यद परम कृष्णम रूपम आदित्य का ये गहरा कृष्ण रूप है एक हल्का कृष्ण रूप था वो प्रकाशित तो रहता ही है उसमें कुछ हल्के काले रंग के होते हैं कुछ और गहरे काले रंग के होते हैं तो ये परम कृष्ण ये गहरा काला रूप है अथा ये अस्य ऊर्ध् रश्मया जो इसकी ऊपर की रश्मिया है ऊपर की तरफ वाली ता एव अस्य मधु नाट्य ये इसकी ऊपर की मधु की नाड़ियां है ऊपर की ओर मधु को ले जाने वाली है यह सबसे ऊंची है और इसमें मधुकृत क्या है तो गुहया एव आदेशा मधुकृत इसके जो गुहया आदेश है गुप्त आदेश है संदेश है ये मधु को करने वाले है जैसे तीनों वेदों में चारों वेदों के लिए उनके मंत्रों को मधुकृत कहा गया था मंत्रों में विचार है कुछ न कुछ विधि निषेध है कि करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कुछ स्तुति है कुछ वर्णन है कुछ विचार दिया हुआ है ये मधु को करने वाले हैं, ये जो देवताओं का मधु था उस तो तो मधु को बनाने वाले है करने वाले हैं ये मंत्र और ऋचाए तो यहां पर मधु करने वाली कहा गुहिया एवं आदेश है जो गुप्त आदेश होते हैं ऐसे आदेश जो सबको नहीं दिए जाते विशेष उन्हीं को ही दिए जाते हैं जो ऐसी स्थिति में है उनको वो ये उसके मधु को करने वाले होते हैं ये उन आदेशों को से ही उन आदेशों के अनुसार चलने से वो मधु को प्राप्त कर लेता है मधु को बनाने वाला हो जाता है और पुष्प क्या है यहां पर कहा ब्रह्म पुष्प या स्वयं ब्रह्म ही पुष्प है इधर तीनों चारों वेद थे और अब परमात्मा को ही पुष्प माना गया और उस पुष्प से जैसे हम सार निकालते हैं ऐसे ब्रह्म से उसका आनंद और उसका सार रस रूप में उसको प्राप्त हो रहा है कौन सा जो इसकी ऊपर की मधुनाडियां हैं गुहै आदेश है उसके द्वारा ये ब्रह्म रूपी पुष्प को करता है ता अमृता आप और जो इससे निकलते हैं ये अमृत रूप में है और यहां पर भी जो तपाया वो ऐसे ही तेवा एते गुहिया आदेशा आदेश ब्रह्मा ब्रह्म एतत ब्रह्मा अभ्यतपन ये जो गुहिया आदेश है इन्होंने इस ब्रह्म को तपाया उस ब्रह्म को परमात्मा को जैसे तपाया और बिना तपाए उससे सार नहीं निकले जैसे दूध को हम तपाते हैं या मथते हैं उससे सार निकलता है ऐसे तो ये तपा रहा है जैसे कि परमात्मा के आदेशों का पालन कर करके उससे मधु की प्राप्ति हो रही और ऐसे जैसे मधु को ब्रह्म को तपा रहा हो रूपक की तरह ऐसी समझाने के लिए है तो एतद ब्रह्म अभ्यतप तस्य अभि तप तस् और उसके तप्त होने पे क्या निकला वही यश तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाध्यम रसोआ जाए दिखने में ये सारे के सारे रस वो के वही हैं जो सब जगह पीछे भी चारों में कहे गए यहां भी कहे गए इनके स्तर के अंदर कुछ भेद हमें समझना चाहिए कुछ कुछ भिन्नता तो होनी ही चाहिए तद्व्यक्षरत और ये जो रस निकला था ये भी बिखर गया ये भी सब जगह एक जगह नहीं रहा रस का एक स्वभाव होता है कि वो फैलता है तरल चीज जो होती है रस जो होता है उसका स्वभाव होता है वो फैलता है जमीन में डालो तो फैल जाएगा इधर सब जगह फैल जाएगा तो ये जो रस है उस व्यक्ति को व्याप्त करता है उसके सब जगह पे पहुंच जाता है सब जगह फैल जाता है तद्व्यक्षरत तदरत्यम आदित्यम अभी, अभी तो अश्रय और उसने आदित्य को चारों ओर से वहां पर आधार बनाया उसको आश्रित कर लिया। अब यहां आदित्य वो सारा का सारा हम लेंगे आदित्य ब्रह्मचारी ये जो जितने गुण है उसने जो तपस्या की उससे जो गुण निकले वो उसमें ठहर गए ये गुण आदित्य में ठहर गए अर्थात उस ब्रह्मचारी में ठहर गए उसको आश्रित कर लिया उसको ये सब चीजें प्राप्त हो गए तद आदित्यम अभी तो अश्रयत तत्वा एतत्त तत आदित्य से मध्य क्षोभता इवन जो आदित्य के बीच में क्षोभित हो रही है चीज हलचल हो रही है ये वो है जो उसकी क्रिया है गति है अब यूं देखने से हमारे को आदित्य के बीच में कोई क्षोभ दिखाई नहीं देगा हमारे को तो यहां से स्त्री दिखाई देता है लेकिन वैज्ञानिक जब देखते हैं उसको दूरदर्शी यंत्रों से निकट से तो उनको वहां दिखाई देती हैं ज्वालाएं क्षुपित होता हुआ दिखाई देता है वहां बहुत गतिशील है अधिक उनको जानकारी होती है तो ये भी देख रहे हैं कि आदित्य के मध्य में जो क्षोभ हो रहा है वो ये है उसी से ये सारा निकल कर के आ रहा है जो इस इतना ऊर्जा प्रकाश किरण सब कुछ उसी क्षोभ के कारण से आ रहा है वहां जो अंदर क्रियाएं हो रही हैं तो वो न जाने कितने लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम के फटने जैसा हर क्षण वहां पर ताप निकल रहा है इतना ताप निकलता है बहुत भयंकर रूप से क्षोभित है वो बहुत तीव्र गति से है। और उससे जो ताप निकल रहा है और वो ताप निकल करके और सबके लिए विस्तृत हो रहा है तो ये जो आदित्य ब्रह्मचारी है इसने अपनी साधना की है आदर्श रूप में जो भी ऐसा ब्रह्मचारी रहा है उसने बहुत सारी विद्याओं को पढ़ लिया है सभी को पढ़ लिया है एक तरह से चारों वेदों को और सब को पढ़ लिया है जैसे उसने और ब्रह्म को भी प्राप्त किया है ऐसी स्थिति बन गई अब उसके अंदर जो आदित्य है आदित्य का जो प्रकाश है उसके अंदर से ज्ञान है वो क्षुपित होता है जैसे कि मस्तिष्क के अंदर तरंगे होती हैं कोशिकाओं के अंदर बहुत तेजी से वह सारा चलता है मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो सारा सूचनाओं का तंत्र है आना जाना वो सब बहुत तेजी से चलता है तालमेल और चिंतन मनन वो बहुत तेजी से चलता है तो ऐसा कुछ वो उसके बीच में है तेवा एते ते रसानाम रसा तो ये जो है वो रसों के भी रस है जितने भी रस हैं उन रसों का भी रस ये है वो आदित्य ब्रह्मचारी प्राप्त करता है उसकी प्रशंसा की जा रही है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है तेवा एते रसानाम रसा तो रसों के रस हैं अब ये रस कौन है और फिर उससे निकलने वाला रस कौन है तो उसको कहते हैं वेदा ही रसाह ये वेद ही रस है जो पहला शब्द है रसानाम वो कौन है वेदानाम वेदों के और रस कौन है तेषाम ए ते रसा उसके ये रस है रसों के रस हैं मतलब वेदों के ये रस हैं अब वैसे अब फिर वेद के ऊपर आ गए यूं आदित्य की चर्चा चल रही थी अब वहां वेदों को कहा देखेंगे हम तो ये रसों के भी रस हैं यानी वेदों के भी रस हैं। स्वयं तो ने खोला इसको तो तेवा एते रसानाम रसा अर्थात वेदा ही रसा या रस का मतलब वेद ही लेना है ते शाम एते रसा ये जो पीछे रस बताए जो गुण बताए ये उसके रस हैं, ये वेद के रस हैं। वेद से निकले हैं ये वा एतानी अमृता ये जो उसके अमृता तानी वा एतानी अमृता नाम अमृता अमृतों के भी अमृत है वही रसों के रस है उसी शैली में कहा अमृतों के भी अमृत है पीछे रस की भी बात थी अमृत की बात थी दोनों ही बातें थी तो रस उत्पन्न हुआ अमृत उत्पन्न ताहा अमृता अपह और रसो अजायता रस और अमृत दो शब्द आ रहे थे अब तो उसको सार रूप में इन्होंने जो कह दिया कि तेवा एते ए ते रसानाम रसा तो वेद ही रस हैं और ये रस कौन से हूँ? इस वेद के ही रस हैं इसी तरह का तानी वा एतानी अमृता नाम अमृता अमृतों के भी अमृत हैं तो ये अमृत क्या है तो फिर कह दिया वेदा ही अमृता वेद ही यहां पर अमृत हैं और तेषाम एता नहीं ये जो अमृत चीजें निकली है ये उसी वो अमृत ये उसी से अमृत से निकली है तो जितना भी रस निकला जितना भी अमृत निकला जो सार निकला जो गुण निकले जो हमारे को नाश से बचाते हैं जो हमारे को बढ़ाने वाले हैं ये सारे वेद से निकले हैं, सारे ज्ञान से निकले हैं। इस बात को यहां पर संकेत किया और क्योंकि आदित्य ब्रह्मचारी जो उस पूरे क्रम से पढ़ता है वो उस तरह की योग्यता होती है तो वो चारों वेदों को पढ़ जाता है अड़तालीस साल में चारों वेदों को पढ़ जाता है उसको जिसने चारों वेदों को समझ लिया है ज्ञान प्राप्त कर लिया है कितनी उसकी प्रखरता होगी कितनी चीजों को उसने समझ लिया होगा हम एक कल्पना कर सकते हैं अब वो कितने उसका लाभ उठा सकता होगा हम थोड़े थोड़े से ज्ञान का कुछ लाभ उठा लेते हैं थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया उससे उसको कितना कितना क्या हुआ होगा ये उसकी प्रशंसा की गई क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार पढ़ता रहे 24 साल में विवाह न करके वो 36 और 36 से आगे 48 साल तक पढ़ता रहे पढ़ता रहे अब गृहस्थ में जाए उसी में ही अपना सारी क्षमता लगा रहा है तो ये एक सामान्य नहीं है सामान्य बात नहीं है कोई कोई करता है तो उसको प्रेरित किया जा रहा है उसकी महत्ता बताई जा रही है कि इसको जान प्राप्ति और इसके लिए हमें खूब प्रयत्न करना चाहिए उसके लाभ है उससे बहुत ऊंची चीजों को वो प्राप्त कर सकता है ये ऐसी प्रशंसा यहाँ पर की गई तो ये प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है आगे का फिर आगे देखेंगे किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ बोलिए तो में बीच में भी हम कुछ कुछ घटा सकते हैं इसमें क्या कि ये सीधे सीधे पूरा नहीं घटा सकते क्योंकि वो कहीं कहीं तो मधु के बारे में बोलने लग जाएंगे लौकिक मधु के बारे में और कहीं ऐसा घटेगा जैसे सूर्य के बारे में बताया जा रहा है लेकिन वहां भी जो वर्णन किया जा रहा है उसको आदित्य ब्रह्मचारी पे ही घटाना चाहिए वह उपलक्षण से आएगा वहां उपमा से आएगा कुछ दूसरा तात्पर्य निकल के आएगा अंततः वहीं घटाया जाएगा क्योंकि यहां पर उपमान उपमेय दोनों का ही चल रहा है उदाहरण दृष्टान्त दोनों चल रहे हैं उसको समझाते हुए दर्ष्टान्त भी चल रहा है वो मिला जुला ऐसा घुला रूप है कि वहीं है बस हमको समझना होगा कि यहां ये तो दृष्टान्त है ये दर्ष्टान्त है और अंतिम रूप और इस पूरे को देखने से हमें पता लगता है कि ये न तो इस सूर्य की आदित्य की बात है जो आकाश में द्विलोक में चमक रहा है इसकी तो ये बात नहीं है पूरी पूरी लेकिन उसका वर्णन हमें दिख रहा है शब्द हमें वैसे ही कह रहे हैं तो हमें लगता है कि उसके माध्यम से कुछ समझाया जा रहा है वो उदाहरण के रूप में लिया गया है उसको उपमा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ऐसा ही लेंगे ये भाषा ही ऐसी है उपनिषदों की एकदम आप स्पष्ट स्पष्ट वर्णन करेंगे तो उस तरह का नहीं मिलेगा हाँ हाँ दोनों दोनों विरोध से अच्छा कैसे विरोध लग रहे हैं देखो पहले मैं कहा कि ऋचाए क्या है मधुकृता यानी मधुमक्खियां हैं और ऋग्वेद क्या है पुष्प है अब आप उसको मत देखो वो जो ऋग्वेद ग्रंथ है आप कहेंगे कि ग्रंथ क्या है तो वो ऋचाएं ही तो है उसके अलावा क्या है वो अभेद दृष्टि दिखेगी ना आप रिचाओं को हटा दो तो क्या ऋग्वेद बचेगा अभेद दृष्टि लेकिन समझने के लिए भेद दृष्टि है ऋग्वेद एक ग्रंथ है उसमें जो एक एक ऋचा है वो जैसे कि उसकी मधुमक्खी है मधुमक्खी है तो और इन ऋचाओं ने ऋग्वेद को तपाया दिग्वेद को तपाया तो जैसे मधुमक्खी पुष्प पर बैठती है और उसको उसमें अपने डंक को प्रवेश करती है कुछ इधर करती है उधर करती है तोड़ती है कुछ न कुछ सूखती हमारे को तो लगता है कि पुष्प जूं का तू है मधुमक्खी लेके चली गई रस को और फिर भी पुष्प झोंका तू है लेकिन कुछ तो उसने किया है वहां पर कुछ चीज को लिया है कुछ छिद्र किया है कुछ और किया है कुछ कोशिकाएं उसकी नष्ट हुई होंगी इधर उधर हुई होंगी कुछ तो हुआ ही है वहां पर हमें नहीं दिखाई देता तो जैसे मधुमक्खी है और पुष्प है तो मधुमक्खी ने पुष्प को तपाया मंथन किया और उससे सार निकाल लिया अब इसको अगर आप और विस्तार से यू समझना चाहें, तो पूरे ऋग्वेद में जैसे एक ऋचा को ले लिया हमने वो एक मधुमक्खी हो गई एक मधुमक्खी हो गई और बाकी जो सारा ऋग्वेद वो बचा हुआ है उसमें उसको मथा एक मंत्र को भी समझना है तो उन सब में जा जा करके समझ रहा है वो एक ही मंत्र का दृष्टा बन गया वो ऋषि उसी को कर रहा है और पूरे ऋग्वेद में यहां इस शब्द का कैसे अर्थ है क्या है उस सब जगह से संगति लगा के उसने सार निकाल लिया अगर आप सब ऋचाओं को एक तरफ कर दो फिर तो वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा या तो केवल प्रतीक के रूप में देखिए नहीं तो कुछ नहीं बचेगा और वहां बचाना है तो क्या करेंगे भाई एक रिचा को पकड़ा हमने एक मधुमक्खी हो गई और बाकी ऋचाए पुष्प के समान है अब वो उन ऋचाओं से भी ले रहा है इसी पढ़े सिर एक ऋचा को रहा है वो इसे एक ही ऋचा के माध्यम से पूरे का सार है वो ले रहे हैं। इस रूप में जैसे कोई एक ऋषि एक मंत्र का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो केवल एक ही मंत्र को पढ़ रहा है वो पूरे वेदों को तो जानता ही है वो और उसका तात्पर्य सार उसके अनुरूप ही इसका अर्थ ग्रहण कर रहा है तो जैसे एक मंत्र को भी पकड़ लेंगे तो वो जैसे हमारे को मधुमक्खी की तरह से हो गया और ऋग्वेद यानी वो पुष्प पुष्प के सार को ग्रहण करा देगा वो एक मंत्र भी हमारे को पुष्प के सार को ग्रहण करा देगा रिग्वेद के सार को ग्रहण करा देगा और लेकिन उसमें तपन तो करना पड़ेगा मंथन तो करना होगा विरोध तो ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको बताइए हाँ इसका इस तरह करते। जो सकते है। हाँ. कि ये हाँ है है ऐसा वो तो हम समझते ही है अलग से यहाँ वो कहा नहीं जा रहा है ये तो हम देखते ही है कि भाई अनेक मंत्र मिल करके और पूरा एक ग्रंथ बना हुआ है ऋग्वेद उसको तो है लेकिन यहाँ उस तरह से कहा नहीं जा रहा है यहाँ तो वो मधु जो देव मधु है देवताओं का मधु है सामान्य मधु नहीं दिव्य मधु है वो देवताओं में रहने वाला मधु है देवता भी जिसको पसंद करते हैं, ऐसा जो है सामान्य मधु तो बिना वेद पढ़े भी और बिना तपस्या किए भी लोग लेते ही हैं संसार में सुख लेते ही हैं, लेकिन ये दिव्य मधु को प्राप्त कर रहा है और दिव्य मधु को कैसे प्राप्त किया उसकी ये सारी तपस्या बताई जा रही है प्रक्रिया बताई जा रही है और इन वसु और रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए महर्षिदयान ने वेद का पढ़ना आदि वो सब लिखाई है इस काल में उनको पढ़ता है वो तपन करता है मंथन करता है और उससे फिर मधु प्राप्त करता है ज्ञान रूप मधु प्राप्त करता है सुख शांति को प्राप्त करता है दिव्य मधु होता है वो ठीक है इतना ही रखते हैं प्रणब ओ... साधार विवाद